श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव संबंधी अवशिष्ट बातें उक्त विषय में दूसरा दृष्टांत एक दिन हम दक्षिणेश्वर में उनके समीप बैठे थे यह सन अठारह ईस्वी के अक्टूबर की बात है इसके कुछ दिन पूर्व श्रीयुक्त प्रताप हाजरा की मां की बीमारी का समाचार पाकर श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें बहुत समझा बुझा माता की सेवा के लिए घर भेज दिया था उस दिन भी हम वहाँ उपस्थित थे जिस दिन की घटना का हम उल्लेख कर रहे हैं उस दिन यह समाचार आया था कि प्रताप चंद्र घर न जाकर वैद्यनाथ धाम चले गए हैं इस समाचार से श्री रामकृष्ण देव कुछ असंतुष्ट भी हुए थे इधर उधर की चर्चा करने के पश्चात उन्होंने हमसे एक गाना गाने को कहा तथा कुछ देर बाद वे भावाविष्ट हो गए उस दिन भी उसी प्रकार भावाविष्ट हो जगदम्बा के साथ बालक की तरह उन्होंने विवाद करना प्रारंभ किया वे बोले इस तरह जंगली लोगों को तू यहाँ क्यों लाती है कुछ देर चुप रहने के बाद मुझसे यह काम न होगा एक से दूध में अधिक से अधिक आधा पाव या पाव भर जल हो किंतु ऐसा न होकर एक सेर दूध में पांच शेर जल चूल्हे में ईंधन ठूसते हुए धुएं से मेरी आँखें जली जा रही है तेरी इच्छा हो तो तू भले ही ईंधन ठूसती रहे मुझसे यह काम न होगा फिर कभी ऐसे लोगों को यहाँ न लाना किसको लक्ष्य कर श्री कृष्ण देव माँ से यह कह रहे थे उसका कितना दुर्भाग्य है यह सोचते हुए हम लोग विस्मित तथा भय हो चुपचाप बैठे रहे नित्य ही श्री राम देव का माँ के साथ इस प्रकार विवाद हुआ करता था उस समय यह देखने में आता था कि जिस आचार्य पद के सम्मान को प्राप्त करने के लिए और सब इतने लालायित हैं श्री रामकृष्ण देव उसी नितान्त तुक्ष समझकर कर माँ से उत्पत्ति को लौटा लेने के लिए प्रतिदिन कहा करते थे इस तरह इच्छा मई जगदम्बा ने अपनी अचिंत लीला के द्वारा उन्हें आजीवन पूर्व उपलब्धियाँ कराकर उनके भीतर जिस महान उदार आध्यात्मिक भाव की अवतारणा कराई थी इससे पूर्व संसार में और किसी भी आचार्य महापुरुष के लिए इस प्रकार की अभिव्यक्ति करना संभव नहीं हुआ है और यह बात श्री रामकृष्ण देव को समझाने के साथ ही साथ दूसरों को कृतार्थ करने के लिए मान्य रामकृष्ण देव के भीतर कहाँ तक धर्म शक्ति को संचित कर रखा है तथा उस शक्ति को दूसरों में संक्रमित करने के लिए उन्हें किस प्रकार अद्भुत यंत्र स्वरूप बना रखा है यह भी जगन माता ने उस समय उनको दिखा दिया था विस्मित होकर श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि बाहर चारों ओर धर्म का अभाव है और अपने भीतर माँ की लीला से उस भाव की पूर्ति के निमित्त अदृष्ट पूर्व शक्ति का संचय हो रहा है यह देखकर उनके लिए यह समझना शेष न रह गया कि माँ पुनः वर्तमान युग में अज्ञान मोहरूप दुर्दम्य रक्त बीज का वध करने के निमित्त रणरंग में अवतीर्ण हुई हैं संसार को पुनः माँ की अहेतुकी करुणा की लीला अवलोकन कर अपने नेत्र सफल बनाने का सुअवसर प्राप्त होगा तथा अनंत गुणमयी कोटि ब्रह्मांड लाइका की जय स्थिति के लिए उपयुक्त शब्द प्राप्त न होंगे जैसे उष्णता के आधिक्य से मेघ का उदय होता है रास के बाद वृद्धि होती है दुर्दिन के पश्चात अच्छे दिन आते हैं उस प्रकार अनेक व्यक्तियों के दीर्घ काल से संचित यथार्थ अभाव के परिणामस्वरूप जगदम्बा की अहेतुक करुणा घनीभूत होकर गुरुभाव की सजीव सचैल विग्रह रूप से अवतीर्ण होती है जगदम्बा ने कृपा कर श्री कृष्ण देव को यह समझाने के पश्चात पुनः कृपा पूर्वक उनको यह दिखाया कि श्री कृष्ण देव को लेकर उनकी इस प्रकार की लीलाएँ अनेक युगों में अनेक बार हुई है एवं आगे भी अनेक बार होती रहेंगी साधारण जीवों की तरह उनकी मुक्ति नहीं है वे सरकारी आदमी हैं जगदम्बा की ज़मींदारी में जब कभी जहाँ कहीं भी गड़बड़ होगी उसको प्रशमित करने के लिए तत्काल ही उनको वहाँ दौड़ना पड़ेगा श्री रामकृष्ण देव को इस बातों का अनुभव तभी से होने लगा था यह हम अच्छी तरह हृदयंगम कर सकते हैं